श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मथुरा नाथ विश्वास दिन पर दिन ठाकुर के गुरु भाव का अधिकाधिक विकास होने लगा और विविध तांत्रिक साधनाओं में उनकी अभूतपूर्व सफलता देकर तथा शास्त्र आदि के साथ उनके सारे लक्षण मिलाने पर भैरवी ब्राह्मणी को दृढ़ विश्वास हुआ कि ठाकुर अवतार है ब्राह्मणी के मुख्य यह बात सुनकर बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण ने मथुर से कहा ब्राह्मणी कहती है कि अवतारों के जो लक्षण हुआ करते हैं वे इस शरीर मन में है सुनकर मथुर हंसते हुए बोले वे कुछ भी क्यों न कहे बाबा अवतार तो दस से अधिक नहीं होते अतः उनकी बात भला कैसे सत्य हो सकती है पर हां यह बात अवश्य सत्य है कि तुम्हारे ऊपर माँ काली की कृपा है उसी क्षण वही वहां भैरवी आ पहुंची सरलता की प्रतिमूर्ति ठाकुर ने तुरंत ही उन्हें मथुर के अविस्वास की बात कह सुनाई इस पर भैरवी ने भागवत आदि शास्त्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि अवतारों को कोई निश्चित संख्या नहीं है फिर यह भी बताया कि ठाकुर के शरीर मन में अभिव्यक्त लक्षणों का श्री चैतन्य देव के सादृश्य है यह सब सुनकर उस दिन मथुर को हार माना मान लेनी पड़ी परंतु ठाकुर ने इतने पर ही नहीं छोड़ा इस विषय पर शास्त्रज्ञ पंडितों का विचार जानने के लिए वे बारंबार उत्सुकता प्रकट करने लगे तब विवश होकर मथुर बाबू ने पंडितों की एक सभा बुलाई उस सभा में वैष्णो चरण आदि प्रसिद्ध पंडितों के समक्ष ब्राह्मणी ने शास्त्र तथा युक्ति के आधार पर अपने पक्ष का प्रतिपादन किया और अंत में उन्हीं की विजय हुई अब मथुर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए समझना श्रेष्ठ नहीं रहा कि यह बात विशेष महत्वपूर्ण है और उसे इतनी आसानी से उड़ाया नहीं जा सकता मथुरबाबू ने केवल परीक्षा करके तर्क में पराजित होकर या ज्ञानियों तथा सिद्धों की बात सुनकर ही ठाकुर के प्रति उच्च थी ठाकुर के त्याग वैराग्य आदि गुणों ने भी उनके मन को प्रभावित किया था ठाकुर के साथ बहुत सा समय बिताने के निमित्त वे उन्हें बीच बीच में अपने मकान में ले जाते और वहां विविध भाती से उनकी सेवा करते थे एक बार उन्होंने सोने चांदी के बर्तन बनवा उनमें ठाकुर को भोजन कराया और मूल्यवान वस्त्रादि से उन्हें सजाकर कहा बाबा तुम्हें तो इन सब संपदाओं के मालिक हो मैं तो तुम्हारा दीवान मात्र हूं और एक बार उन्होंने हजार रुपये खर्च करके एक जोड़ा बनारसी शाल खरीदी और यह सोचते हुए कि इतनी अच्छी चीज और किसे दू अपने ही हाथों से ठाकुर के श्रीअंग पर उड़ाकर स्वर्गीय सुख का अनुभव करने लगे शाल को ओढ़कर ठाकुर पहले तो बालक के समान आहलाद पूर्वक इधर उधर घूमे परंतु दूसरे क्षण उन्होंने सोचा यह शाल तो पंचभूतों का विकार मात्र है इससे सच्चिदानंद की उपलब्धि तो होती नहीं बल्कि अभिमान की वृद्धि होकर मन ईश्वर से दूर हट जाता है यह विचार आते ही उन्होंने शाल को भूमि पर फेंक दिया और उस पर थू थू करते हुए उसे पैर से रोंदने लगे यहाँ तक कि जलाने का भी प्रयास करने लगे उसी समय संयोगवश किसी ने आकर उस शाल को हटा लिया बाद में जब मथुर बाबू को उस शाल की दुर्दशा का संवाद मिला तो उन्होंने तनिक भी दुख न प्रकट करते हुए कहा बाबा ने उचित ही किया है संसारी होने पर भी ठाकुर के सानिध्य से वे तब तक वैराग्य की महिमा को समझ सके थे ठाकुर के गुरुभाव में निहित अपार करुणा सपत्निक मथुर बाबू ने अपने प्राणों में कितना अनुभव किया था तथा तो उन्हें देवता मानकर कितना आत्मसमर्पण किया था आकुर के समक्ष दोनों का अपनी कोई भी बात गोपनीय न रखना ही इस प्रश्न का समुचित उत्तर है दोनों ही समझते थे और कहा भी करते थे बाबा मनुष्य नहीं है उनसे कोई बात छिपाकर क्या होगा वे सब कुछ जान सकते हैं पेट की भी बात समझ जाते हैं वे दोनों केवल मुंह से ही ऐसी बातें नहीं कहते वरम प्रत्यक्षतः सभी विषयों में ठीक वैसा ही आचरण भी करते थे बाबा को साथ लेकर उन दोनों ने एकत्र आहार विहार तथा कितने ही दिनों तक एक ही बिस्तर पर शयन तक किया था कहना न होगा कि श्री रामकृष्ण के प्रति मथुर का ऐसा दृढ़ विश्वास गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों के फल स्वरूप ही हुआ था इस अनुभूति का विवरण लीला प्रसंगकार की निपुण लेखनी के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से अंकित हुआ है 1861 सौ ईस्वी के प्रथम भाग में पुण्यवती रानी रासमणी के शरीर त्याग के पश्चात धैर्वी योगेश्वरी का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ था तब से लेकर अठारह के प्रारंभिक भाग तक ठाकुर ने तांत्रिक साधनाओं का अनुष्ठान किया उसी काल के प्रारंभ में मथुर बाबू ने ठाकुर की सेवा का पूरा भार ग्रहण करते हुए अपना जीवन धन्य कर था इसके पूर्व बारंबार प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा ठाकुर के, के बीच बीच में उन मात की बीमारी मिश्रित हो जाया करती है अथवा नहीं इस संबंध में तब भी किसी निष्कर्ष तक पहुंच नहीं सके थे ठाकुर के तंत्र साधना के दिनों में मथुर बाबू के मन से वह संशय पूरी तौर से निकल गया इतना ही नहीं इस काल में, बार में इसलिए माध्यम से उनकी सेवा ग्रहण कर रही है सभी अवस्थाओं में उनकी रक्षा कर रही है तथा उनकी प्रभुता एवं उन संपदा को सर्व प्रकार से अक्षुण रखती हुई उन्हें दिन पर दिन अशेष मर्यादा एवं गौरव का अधिकारी बना रही है मथुर के मन में ऐसे विश्वास की स्थापना में निम्नलिखित दर्शन विशेष सहायक हुआ था तब भी वैद्य गंगा प्रसाद सेन के यहां ठाकुर की चिकित्सा चल रही थी तथापि रोग क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था अंत में हार मानकर वैद्य राज ने कहा इनकी अवस्था दिप्योन्मा जैसी प्रतीत होती है यह योग व्याधि है चिकित्सा से जाने वाली नहीं है इन्हें दिनों एक दिन ठाकुर अपने कमरे के ईशान की ओर वाले लंबे में जो पूर्व पश्चिम फैला है अपने भाव में डूबे टहल रहे थे और इधर कोठी के एक कमरे में बैठे मथुर में बैठे बाबू अपने खोए कभी संसार का चिंतन कर रहे थे तो कभी ठाकुर की ओर देख रहे थे अचानक वे दौड़ते हुए आए और ठाकुर के दोनों पांव पकड़ लिए ठाकुर ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया परंतु वे सजल नैनों के साथ घने लगे बाबा तुम टहल रहे थे और मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब तुम इधर की ओर बढ़े आ रहे थे तो तुम नहीं वही मंदिर की मेरी मां थी और जो है तुम पीछे मुड़कर उधर चले जा रहे थे तो तुम्हारी जगह साक्षात महादेव थे पहले सोचा कि आंखों का भ्रम हुआ है आंखों को अच्छी तरह मल पुनः देखा तो वही दिख पड़ा इस प्रकार मैंने प्रत्येक बार ऐसा ही देखा ठाकुर उन्हें जितना ही समझाते मथुर उतना ही रोते जाते उस दिन बहुत देर तक काफी प्रयास के बाद ही उन्हें शांत किया जा सका था इस घटना का वर्णन करते हुए ठाकुर ने कहा था मथुर के जन्म में लिखा था कि उनके इष्ट देवता की उस पर इतनी कृपा दृष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ घूमेंगे और उसकी रक्षा करेंगे उपरोक्त अद्भुत दर्शन के बाद से ही मथुर ठाकुर के दैनंदिन जीवन की अनेक घटनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे एक बार ठाकुर के मन में मथुर बाबू ने तत्काल वे गहने बनवा दिए और एक बार जब वैष्णव तंत्र में उल्लिखित सखी भाव साधना के समय ठाकुर के मन में महिलाओं के समान वेशभूषा धारण करने की इच्छा उदित हुई तो मथुर बाबू ने अविलंब एक सेट डायमंड कट के गहने बनारसी साड़ी ओढ़नी आदि मंगा दिए पानीहाटी का उत्सव देखने जाने की ठाकुर की इच्छा है इसका पता लगते ही उन्होंने उसी समय उसकी व्यवस्था मात्र ही नहीं कर दी वरन कहीं भीड़ भाड़ में ठाकुर को कष्ट न हो इसलिए उनकी शरीर रक्षा अच्छा के लिए दरबान को सांस लेकर स्वयं भी गुप्त रूप से वहां गए इस प्रकार प्रत्येक घटना में मथुर बाबू की सेवा जैसे हमें विस्मित करती है वैसे ही फिर दूसरी ओर उनका स्वभाव की महिलाओं को नियुक्त करके या परीक्षा करना कि ठाकुर के मन में कोई विचार का उदय होता है या नहीं काली मंदिर की सारी देवोत्तर संपत्ति को ठाकुर के नाम लिख देने का प्रस्ताव रखना और उस पर ठाकुर का भावावेश में क्या तुम मुझे विषय बनाना चाहता है कहकर अत्यंत नाराज हो उन्हें मारने दौड़ना जमींदारी के सिलसिले में लड़ाई झगड़ा हो जाने पर नरहत्या के अपराध में सरकारी न्यायालय द्वारा दंडित होने के भय से उनका उस संकट से उद्धार पाने के लिए ठाकुर के समक्ष अपने सारे दोष स्वीकार करते हुए उनकी शरण लेना तथा उस विपत्ति से बच जाना आदि अनेक बातें भी हमें अचरज में डाल देती है